शब्द कहाँ तक हो गया था चतुर्थी तृतीय चतुर्थ नहीं बोलो तौम, तौम, युवां, इति। युवाम अस्म श दी दी दी दी मया अभी आप तो करने वाले कितने सूत्र आ गए क्या सूत्र प्रथम आश्चर्य और और नहीं आया अनयाष्म और अनाद से आया कितने सूत्र हो गये सबने दो बताया चतुर्थी में सूत्र लगेगा अना पर्यत तोभ्य मह्यौ ये प्रथमा दिवचन है एक तुभ्य और एक, एक मह्य गई क्या भी होती है किसका हम सप्तमी कोई शब्द का तो होगा हरिषद या राम सर्व सब एश्व श का सप्तमी गई बनता है हैं मई ना गई सूत्र क्या है दुव्य महो गई गई अश्वशत का बनेगा सप्तमी में या युष्व का बनेगा ए अध सद गये हाँ गौ। गे के सप्तमी गये नहीं क्या शत है गे गे के सप्तमी में गयी बनेगा बन सता गे के सप्तमी में गई कैसे बनेगा हाँ गे अगे ये ऐच कर तो गई गे पर रहते गे पर रहते तुभ्य और महि आदेश हो जाएगा मर्यतः युष्म किसको तुभ्य आदेश होगा युष्म में तुभ्य आदेश किसको होगा अस्मा शब्द में क्या आदेश होगा मह्या आदेश होगा किसको अस्मा शब्द युष्म में आदेश तो का आदेश होगा तुभ्या तुभ्य मर्यत अस्मत को होगा का क्या पर होते और क्या तुभ्यों के बाद क्या बचेगा अध मह के बाद अधने पर रूप करके से, से लोप करेंगे तो मोप नहीं वो तो ती लोप करेंगे तो क्या होगा हाँ अधेगा हो नहीं तो शेषे लोप में एक पक्ष में ती लोप एक पक्ष तो में अंत्य लोप तो दोनों में होगा लोप हो जाने पर रहेगा तुभ्य और मह्य क्या रहेगा तुभ्य और मह्य आगे क्या पढ़ते है सूत्र क्या लगेगा गे प्रथम और पहले गेह को आम हो जाएगा गेह को क्या होगा आम तुभ्य अग्र आम मह अग्र आम अकस्मा दीर्घ हो जाएगा क्या सूत्र लगेगा हमें पूरा लगेगा चतुर्थ में है? चतुर्थी चतुर्थ विभिन् गया अमी पूर्व लगे चतुर्थी में देखो अमीर पूर्व क्या करता है आपको आमी अच्छी अक्षय पर आम हो तो लगेगा कोई विभूति का नाम लिया कि द्वितिया विभूति पंचमी में देखो सब सत्य अमीर पूर्व तो द्वितिया में लगता है और कहीं अमीरपुर नहीं लगे अमीर पूर्व लग जाएगा अक्ष से आम है तो क्या रूप बनेगा तो भ्याम मह्यम कहाँ करूँ बना आगे भ्याम आएगा भ्याम आने में येस्मत अगरे भ्याम अस्मद अगर भ्याम को क्या दिशा होगा ईवाब बन जाएगा यबुद्धि वचन भाई कठिन शत्रु आया क्या युवा बुद्धिवचनी माँ को हो जाएगा यवा और आवा हो जाएगा आगे भ्याम हला दी है अनादेश हलादि हो तो क्या सो तो लगे यार इसम दस्म दनादेश होने के बाद क्या बन बनेगा युवाभ्याम अभाभ्याम हो गया और कुछ नहीं अद नहीं अध गया शेष लोग शेष लोग तो क्या बनेगा युवाभ्याम अभाभ्याम अभ्यस में इसमदगरे भ्यस अस्मद अगरे भ्यस सूत्र लग जाएगा भ्यसोभ्यम भस अभ्यम भयस को अभ्यम हो जाएगा कहीं भयम अभग्रहणी कहीं अभ्यम हो जाएगा आभ्याम परस्य अभ्यम जो आदेश जहाँ जहाँ होता है जैसे अभ्यम आदेश होगा हो अभ्यम के मकार को हलन ते संज्ञा होनी चाहिए नहीं होगी गे प्रथम रम ओम के मकार को संज्ञा त सेलोपम होना चाहे नही है क्या है नुष्मा निषेध करेगा विभूति संज्ञा हो तो विभूति संज्ञा होगी आदेश के बाद यद्यपि आगे होगा स्थानीय तो आदेश के बाद हो गया पहले होगा बाद में तो पहले तो इसका नुकाम निश्चित करेगा पहले वो जाना चाहिए तो भाविनी आगे होगा इसलिए नहीं होता है जो कहीं ऐसा करते हैं आगे होगा इसलिए पहले उसकी भाविनी विभक्तित्व को लेकर के पहले प्रभुत्व नहीं होता है उसका इस संज्ञा का कोई प्रयोजन नहीं इसलिए ईद संज्ञा लोप नहीं होता है तब ये अगर भम अस्मद अगर भ्रम है भयस्व अभ्यम होने पर फिर क्या होगा यश्मत के टीलोप हो जाएगा किस से? लोप से टीलोप होगा शेषक से हुआ शेषक क्या है शेष लोग कैसे लग गया भयस को भयम आदेश हो गया शेष लोग कैसे लग गया अनादेश पर में है क्या बहुत आदेश हो गया शेष लोग गया कहाँ लगता है से, से लोग मालूम है भी होते पर लेते हैं जो भी होते हो शे से फिर क्यों कहा आत्तो यत्तो का, का निमित्त परमे नहीं हो तो आत्व का निमित्त और यत्तो का निमित्त आत्तो का निमित्त आ गया प्रथम आश्चवचन भाषायाम द्वितियाँ ये स्मद अस्म अस्मदो रना ये कोई निमित्त है अभी स् को भयम अभ्यम आदेश हुआ कोई निमित्त है और यत्व करने के लिए निमित्त क्या है योच अजा ये आजादी अनादेश आजादी परम हो तो आजादी है क्या है आजादी है व्यस्त को अभ्यम हो तो आजादी हुआ किंतु अनादेश नहीं अनादेश आजादी है तो योज लगेगा नहीं लगेगा इसलिए शेष लोप से लुप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा अस्मभ्यम यूष्माभ्यम टी लोप अदलोप हो जाएगा तो अभ्यम मिल जाएगा और यदि टी लोप नहीं होगा तो अतोने पर रूप हो जाएगा अतोन पर रूप हो जाएगा युषमाभ्यम अष्माभ्यम अ रहेगा तो आगे षष्टी में ए पंचमी में हाँ पंचमी में चतुर्थी हो गया एक वचन से च एक अभ्याम घसे रथ घसी को अ हो जाएगा यस्मद अस्मत के पंचम में घसी गशी है घसी को हो जाएगा अ घसी को अ होगा तो अत होगा ओ नहीं अत तकर उच्चाइन के ना अत समुदाय के स्थान पर अनिकाल सी सर्वस्व गसी को हो जाएगा अथ यस्मद अगर अत अस्मद अग्रे अत यस्मद अस्मद का आदेश हो जाएगा क्या होगा त्वास हो लग जाएगा है त्वास ओ लगेगा सुपर में है क्या हाउ सौ लगे ना नहीं, नहीं। त्वा भी एक अवचन लगे हाँ एक त्व और म आदेश हो जाएगा तो अद, अद, अध अद अगर आते शे से लोभ से लोप हो जाएगा लोप ने क्या था त्व अत मत त्व अत मत क्या बोल गया ये सूत्र है पंच ये सूत्र बोला ना नहीं ना ये तो अभचन त्वत् मत हो जाएगा क्या बने गया त्वत प्रत्यय क्या हो गया घसी को हो गया अत और यहाँ क्या रहा ये को हो जाएगा त्व और मत अतोन पर रूप से इसे लोप कर दो तो तौ ये त्वत मत हो जाएगा यदि जाए टी का लोप करेंगे तो अद का लोप हो जाएगा तो मिल जाएगा और केवल अलोप अदंत रहेगा तो अत्य पर हो जाएगा क्या बनेगा त्वत मत यद का में क्या बनेगा त्वत अस्म शतका मत हम सतका मत बनेगा भ्याम क्या बनेगा ये अभ्याम या उसमाभ्याम कही पुराने पुस्तक में युष्माभ्याम है क्या पुराने विद्यार्थी की पुस्तक में क्या hmm? युवाभ्याम बनेगा युषमाभ्याम बनेगा युवा बहुत युवाभ्याम हो जाएगा पंचमी बहुवचन में क्या प्रत्यय है पंचम्याम का पर देखो अत हो जाएगा भस को अत हो जाएगा पंचमी अत होने पर प्रत्यय क्या होगा अथ इसमद अग्र अत अस्मद अग्र अत इसमद अस्मद हे हाँ इसम को क्या देश होगा बहुजन में युवा व युवादेश हो जाएगा ते शेष लोग से शे लोप कर दो शेष शे लोगोपन पर यस्मत और अस्मत यस्मत युष्म है बहुजन में और अस्मद बहुजन एकोचने क्या है त्वत्व त्वत युवाभ्याम यस्मत मत अभाभ्याम अस्मत षठी में आएगा सूत्र लगे तब ममो घसी घसी कहाँ का रूप है सप्तमी है।, है या पंचमी षष्ठी एग वचन है घसी पंचमी गोचन देखो कोई पंचमी कोई षठी कोई सप्तमी क्या रूप है घसी पंचमी षष्ठी सप्तमी तीनों में से सप्तमी अब क्या बोलते हो पंचमी कहते कौन घसी पंचमी है ना ष्ठी नहीं सप्तमी किसका सप्तमी घस का गस का सप्तमी में घसी गस षष्ठी में आएगा कि किन्सी कहाँ का रूप है सप्तमी पंचमी में घसी आता है पंचमी में है ना नहीं, है। है ना नहीं? वो घसी नहीं घसी तो पंचमी विभूति क्या प्रत्येह घसी उसका रूप पंचमी नहीं ये इसलिए क्या का रूप है सप्तमी प्रातिपदिक प्राति क्या है गस पर रहते गस कहाँ मिलेगा षष्टमी पर रहते तब मम आदेश हो जाएगा तब म किस हो जाएगा युष्म को पर्यंत तब और मम तब अग्रे गम अग्रे गस युष्मयोर म पर्यत से तब ममो स्तम ग सिद्ध्या है ये मत और अस्मत माह पर्यत को यद के माह पर्यंत क्या आदेश होगा तब तब अस्मत के माह पर्यंत को हाँ तब मम ऐसा नहीं कहना तब और मम ग यमत अस्मत भसोस गस को अश हो जाएगा इसमत से पर अस्मत से पर गो क्या आदेश होगा अश गसोस क्या होती है ष्टी गो ष्टी है अलंत परिभाषा से शव को होना चाहिए ओ कहा सकार का इस संज्ञा है इसकारे है हलंतम इस संज्ञा उनसे के सकार को अ होना चाहिए उसके बाद करेगा अनेकाल आधे परसों की बात कर देगा अन्य काल से सर्वस्व पुराण गश्त के स्थान आदेश हो जाएगा ओ प्रत्यय क्या होगा ओ और ये प्रकृति क्या है तावा और मम शेष लोग से आदिलोप हो जाएगा रूप क्या बनेगा तब मामा कहाँ का रूपना सठ ने ओस आएगा युवा बहुत दिवचने लगेगा ये वाह वह हो जाएगा और आगे क्या है ओस क्या है ये ओश होने पर आ, क्या सूत्र लगेगा योची हाँ ओस को आदेश करने के लिए कोई सूत्र है क्या अनादेश है आजादी है अनादेश आजादी होने से क्या सूत्र लगेगा योजे से क्या होगा यस्मद अस्मद को यह कार आदेश किसको होगा द को यश्म अगर ओस असम अतोने पर हो जाएगा यश्म को होता है क्या आदेश हुआ युवा अब तो क्या बनेगा युव यो हो आव यो युवक युवा, युवा आव द्विवचन आदेश हुआ अरे दह हो गया तो उन्हें पर होने पर परू। युव यो हो आव यो हो द्विवचन क्या बनेगा गया ष्ठ में युव यो हो आवयो एक वचन क्या बना तब हम हम आगे सप बहुवचन में क्या प्रत्येह आम युष्म क्या कर आमे है और अस्मत का आगे क्या है आमे। आम होने पर सूत्र लगेगा साम आकम आभ्याम परस आकम सियात आभ्याम का क्या अर्थ है यस्मद भ्याम। यस्मद इसमदमत से पर साम को आकम हो जाएगा साम कहा है यस्मद अस्मद पर साम है सूट आगम होगा सूट के सूत्र से होगा आमिर सर्वनाम सूट कहाँ लगता है सर्वनाम संज्ञा हो जाने मात्र से आमिर सर्वनाम सूट लग जाएगा ऐ तो, तो कहना पड़ेगा आमिर सर्वनाम सूट कब लगेगा अदंत सर्वनाम के पर में आम आए तो अदंत है क्या यहाँ एदंत है नहीं तो कैसे शुट कैसे प्राप्त होगा जब शेष लोप से लोप हो जाएगा यस्मा अस्मा रहेगा यस्मा अस्मा, आम आगे रहने पर आम को आकम हो जाए तो आम पर ताम को आकम हो जाए तो भी आम रहेगा तो श्रोट आमी सर्वनाश लग जाए नहीं और टील शेष लोप हो जाएगा तो शुट हो जाएगा यद्यपि आम रहने पर योच लगाना चाहिए किंतु तो आम का आकम हो जाएगा आकम होने से स्थानीय बत्तों ने आम तो मान कर के आम ही सूट हो जाएगा सूट हो जाएगा तो आकम रहेगा साकम रहेगा आगे जो सूट होना है सूट हो जाएगा तो आम को सूट रहेगा तो शाम होता है तो शाम को ही आकम करेंगे दस रुपया हमारे पास है और पाँच रुपया मिलने वाला है ये पंद्रह रुपया आपका है पाँच रुपया भी आए क्या दस थे, और दस मिलने वाला है बीस रुपया आपका हो बीस रुपया आपका ले लो <laughs> मतलब आगे जो दस रुपया है वो भी आप ले लेना, पहले से दे देते हैं ना कह देते हैं आगे जो दस रुपया मिलने वाला है, वो भी आपका है भाभी ने जो सूट होने वाला उसको कम आदेश कर दिया पहले से आगे फिर सूट नहीं होगा सूट के साथ आम को आकम कर दिया अभी सूट है ही नहीं सूट आने वाले ही सूट आने वाले सूट के साथ मिला करके आकम कर दिया आने वाले दस रुपया को मिला करके दूसरे को दे दिया तो आगे दस रुपया आएगा वहाँ सीधा चल जाएगा आम को आकम होता है किंतु सूट आगे वा आने वाला है आने वाले सूट के साथ आम को ही आकम कर दिया तो आगे सूट आएगा रहेगा आकम में चला गया इसे दे दिया आभ्याम परोस शाम आकम शाम का आकम हो जाएगा आगे जो सूट होने वाला आगे सूट नहीं होगा सूट निवृत्ति के लिए पूरा सामे साम आगे बने वाले सूट को मिला करके आम को सूट के साथ आम को आकम कौन से आगे आम नहीं होगा तो युष्म अगर आकम अष्म अग्रहकम बन जाएगा युष्माकम अष्माकम आगे सप्तम एक वो चन में क्या प्रत्येह जी प्रकृति क्या है यस्मा क्या अस्मद लगेगा त्वा वे कवचन है त्व और मा आदेश हो जाएगा त्व और आगे क्या प्रत्यय क्या है इ है ये उसको क्या आदेश होगा ई को आदेश क्या होगा कुछ नहीं आदेश है तो अनादेश आजादी है अनादेश अजादी विभत्ति पर रहने से क्या आदेश होगा यो योजी यह आदेश हो जाएगा किसको? दो को द को द को यह करेंगे तो त्वन तो पर रूप हो गया त्व तो अगर ई मिला दो त्वई, तो त्वी अगर ई मई त्वई और मई वो आने के बाद प्रकृति क्या है यस्मद स्मद और अस्मद आगे ओस ओस के स्थान पर क्या आदेश होता है आदेश होता है युष्मो का आदेश क्या होगा युवा वो द्विवचन द्विवचन युवा वह आने के बाद युवक अदे अत पर पहुंच जाएगा युवध ओस अवधा अना, अनादेश अजादी पर में है तो क्या सूत्र लगेगा युवच सूत्र से ओस को क्या हो जाएगा हैं किसको होगा हाँ ठीक ठीक द को होगा उसको नहीं होगा द को क्या होगा यह तो प्रत्यय पर में रहेगा रहे क्या पता रहेगा क्या रूप बन जाएगा युवा यो हो युवा कहाँ से आया युवा बहुत दिवचन युवा यो हो आवय हो सप्तम बहुचन में प्रत्यय क्या है सूप सुपे है शूप के पकार की संज्ञा है क्या किस त से क्या फल है उसका तस्य लोग तस, संज्ञा होते ही तस्पो सु रहेगा युष्म और अस्मत का क्या है सोहे अभी यहाँ बहुवचन में यस्माद और अस्मद को क्या आदेश होता है आदेश होता है नहीं पर में जो सूहे हलादे है क्या उसके स्थान में क्या आदेश होगा कोई आदेश है अनादेश हलादि पर रहते यमद को दकार हो जाएगा आ क्या सूत्र है यमद असमद और अनादेश किस आ होगा यस्मा में आ है आगे आ है अकस्माणी दीर्घ लगेगा यस्मासु और अस्मासु यस्मासु अस्मासु दोनों रूपों में आदेश प्रत्योग कहाँ लगेगा नहीं लगेगा क्या रूप बनेगा यस्मासु अस्मासु अब पूरा रूप बन गई पहले ये संसद बोलो त्व युवाम यो यम दिद क्या तु यम हाँ कोई तु कह दे तोभ्यम स्म तृतीया बोल तया नहीं होता है इति पंचमी तब सप्तमी क्वेश्चन क्या बनेगा हाँ त्वय तयी नहीं तुण, क्या कहेंगे त्वी तव ये अस्मत शब्द बोलो अहम मलो? मात मात आवा आवा अच्छा अस्म शब्द में भय कहा बना भ्य जैसे रामे भ्य होता है भ्य कहा एक भी नहीं अभ्यम हुआ कह चतुर्थ में क्या हुआ चतुर्थ में क्या भम अस्मभ्यं यम अब पंचमी क्या हुआ अस्मद चतुर्थी बहुचन क्या बनेगा ऐ अस्म्यं युषम पंचमी बहुचन क्या बनेगा यमद अस्मत्व प्रकृति है ंचमी बहुजन क्या बनेगा हाँ यस्मद अस्मद प्रकृति क्या है यमी बहुजन में हाँ यस्मद बना अस्मद अस्मत बना बीस में क्या बना हाँ अच्छा अभी हो गया सप्तमी तो तक हो गया आगे देखो चतुर्थी यमदस्मदो हो ष्ठी चतुर्थी द्वितीय स्थाव यमदो हो षष्ठी दिवसन यमद और अस्मदो का आदेश होगा वाग नाव क्या आदेश होगा वाम नाव एक वाम और एक है नऊ वाम और नऊ आगे औ का रूप है द्विवचन प्रथमा द्विवचन आदेश क्या भी होती होती होता प्रथम है द्विवचन yeah. आदेश होता है आदेश क्या भी होती पता है स्थानी इसमें स्थानी क्या है यद और अस्मद अस्मद ओहो और आदेश क्या है वांग नाव दो आदेश है एक आदेश है वाम किसके स्थान पर आम वाम आदेश होगा युष्म के स्थान पर क्या आदेश होगा स्थान पर क्या देश होगा नौ वाम नौ। ना आ नाव से आया हो गया तो वाम नावु। वाम नाबु जो बना है ना को क्या होगा बताओ वाम नाबु का प्राथिपति क्या है वाम क्या है क्या रूपना बना प्रथमा भी में वाम नाव द्वितिया क्या बनेगा वाम नाबु और भ्याम क्या बनेगा वाम नाबा भ्याम नहीं है क्या है क्या बोले क्या बनेगा वाना भ्याम नाभम वाम भ्याम क्या बनेगा वाम नव भ्याम वाम और नव है क्या बनेगा वाम नव भ्याम उसमें क्या बनेगा हो नावो हो नव अगर ये जो आप कर नावो हो क्या बनेगा वाह नावो हो उसमें में में क्या बनेगा वाम नाभम नहीं द्वितिया एक वचन है क्या एम द्विवचन बनेगा वाम नाभो देखो वाम नाभ हो गया यस्मद अस्मद को जो आदेश होगा उसका विशेषण है ष्ठी चतुर्थी द्वितीय स्थय ष्ठी में स्थित यद को चतुर्थी विभति में स्थित द्वितीय स्थ में द्वितीय विहत में स्थित षष्ठी चतुर्थी द्वितीय विहत्ति में स्थित अर्थात द्वितीय विहूति पर में रहते यद और को वामनाभ आदेश होगा देखो वृत्ति में दिया ष्यादि विशिष्ट अयोर षी विभूति हो युष्म को वाम और षष्ठी चतुर्थी और द्वितीय कितने विभूति ष्ठी चतुर्थी द्वितीय में स्थित को क्या देश होगा वाम और अस्मद को नौ, नौ।, नौ। पदात्यर पदादो स्थित हो वां नौ, वां नौ हाँ, ये है इदेशौ चतुर्थी द्वितीया में स्थित यूस्मदस्मदो तो आदेश होगा किंतु पदा परयु पहले जैसे कहते पश्यामि पहले त शब्द है शब्द श ष्ठी चतुर्थी द्वितीय होने पर भी ये नहीं लगेगा पद से पर हो इसके पहले कोई पद होना चाहिए बाक्य के आरंभ में होता है ये सूत्र नहीं लगेगा यमद को जो आदेश होता है वाम अस्मद का आदेश होता है नऊ तो ये पदाच पर ही हो पद के बाद में हो तो अहम कह करके आगे त्वाम के स्थान पर युवाभ्याम वाम नाभ जो है पद से पर में हो तो लगेगा पहले से ही यदि ये लगेगा ये जो स्मृत शी होती हो चतुर्थी भी होती हो द्वितीय वि हो यदि प्रारंभ में वाक्य के प्रारंभ में होगा तो ये सूत्र कब लगेगा पद के पर उसके पहले क्या होना चाहिए एक पद पदात पदात्पर्य हो एक विशेषण और कोई श्लोक के आदि में हो श्लोक के कितने पाद होते हैं श्लोक में चार, चार पाद हैं। अनुष्टुभ छंद में कितने पाद हैं? चार, चार। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पाद हो गया आगे ये दो पाद हो गया आगे भी दो पाद है क्योंकि किंतु पाद के माध्यम है तो ये इसमें दस षष्टी व्योति हो चतुर्थी हो द्वितीय हो तो भी सूत्र नहीं लगे अपादाद पाद के आदि में होना होने पर सूत्र और पद के बाद में नहीं शुरू से होगा तो भी नहीं गया पद से पर हो और पाद के आदि में नहीं हो ऐसा जो ष्टियादि विशिष्ट और स्थित षष्टियादि विशिष्ट इसमें दसव शब्द को वाम नौ इत्यादि आदेश हो आदेश क्या हुआ वाम और नौ अच्छा एक वचन या द्विवचन या बहुवचन कहा गया तो यहाँ कहाँ लगे एकवचन लगे द्विवचन लगेगा सौ में प्राप्त हो गया बहुवचन से वश न सौ यह उसका अपवाद है।, है ये तो बीस ये देखो इक्कीस सूत्र उसका पर सूत्र है सब जितने सब इसमद हो ष्ठी चतुर्द्वितीया तो सब है किंतु वाम नाव के स्थान पर क्या होगा वश न सौ बहुवचन बहु में स्थित बहुवचन को वश और न होगा बहुवचन को क्या होगा इसम शोध के आगे वश और न हो जाएगा तो इसमत इसमत शब्द कोई ही अस्मत शब्द कोई हो जाएगा उक्त विधय अनयो अनैव का थे इसमद अस्मद शब्द हो उक्त विद कौन से क्या होगा पद से परम हो और पाद के आदि में ना पाद के आदि में हो तो सूत्र नहीं रहेगा अब पद के परम हो तो सूत्र हाँ पद से पर में हो तो लगे पाद के आदि में हो तो हाँ अनयो बहुवचनांत उक्त अनोष्ट बहुवचनासनसु बहुवचना स्म सदुक्यादेश होगा वस न वस्नस ते मया रनयो ते मेकवचन से उत्तुरनोष्टिचतुकचना मया वे कवचन से कोई पदच्छेद है या एक पद है दो पद है पहला पद क्या होगा ते ते ते मयो, ते मय औवकार है तो हाँ बोलो थे वो औवकाराते औकारांत औत है उत्तरदेश औंत औ है हाँ कारांत कहें तो अब ओ कहो तो राजीव ते मय भाई में क्या बनेगा क्या बनेगा देखो पहला पद क्या बोलो सूत्र में ते मयू ते मयो कहा रूपे प्रथमा दिवचन क्या रूपे क्या प्रातिपदिक होगा जे प्रथम दिवसन ते मयो बनेगा क्या है देखो गई गो, तुभ्य मयो गई आया सूत्रो गई क्या भी होती थी किसका गय का गई था ना गये क्या नहीं ऐसे यहाँ भी देखना सोच कर बोलो यहाँ ते मयो क्या है ते मयो एक ते और एक मैं बोलो नहीं पूछते थ बोलना हम बोलते सम नहीं रहना ते आगे क्या है मैं ऐसे पूछते सम्भ बोलना ते आगे में ते मै औे मै के आगे क्या है दिवचन में औ आ गया एक आगे औ रहेगा तो ऐसे भाग गया क्या आदेश होगा अब भैया अब होगा आय होगा तो रुपये क्या होनेगा नहीं होगा क्या बनेगा ते मयो, ते में क्या और रहेगा तो मयू बनी जाएगा।, जाएगा क्या बनेगा ते मयू यहाँ क्या है ते मयो है ते मयो। आगे क्या है अच्छा ते तेमयू कहा का रूप है प्रथमा भ्याम में क्या बनेगा ते, ते में भ्याम क्या बनेगा कठिने सरल बोलो कुछ नहीं ते में भाई जोड़ देना ओस में क्या बनेगा ओ है मयो हो क्या बनेगा हाँ विसर्ग में जोड़ दो ते मयू ते मयू ऐसा नहीं क्या बनेगा ते प्रथम दिवस नहीं क्या बनेगा ते मयू अरे भाई में क्या बनेगा क्या ते हाँ यहाँ क्या रूप ते मयो आगे क्या है एक वचन क्या सूत्र लगा बीच में क्या आदेश हुआ आप आब। ठीक किसको आब हुआ तेमया बेकवचन से तो कितने पद हुआ सूत्र में उक्त विधो रनयो षी चतुर्थी एक वचना षठी हो और चतुर्थी हो द्वितिया का नाम है <èn> देखो पहले षठी चतुर्थी द्वितिया दोनों के लिए था किन्दु यहाँ केवल ष्ठी और चतुर्थी दोनों के लिए एक वचन तो को ते और दूसरा क्या है मे ये तो ते और मे होगा ये स्मद को क्या देश होगा ते मे अस्मद को क्या होगा षठी व्यति में या चतुर्थी व्यर्थ में एक या द्विवचन में था एक वचन में द्विवचन में बहुवचन में बहुवचन पर आ गया बहुवचन क्या होगा बहुवचन से बस यद्द को स्म शब्द को बहुवचन षठी चतुर्थी द्वितीय का बहुवचन पर में आएगा तो क्या आदेश होगा षष्ठी के बहुवचन आएगा तो क्या आदेश होगा बस नतुर्थी बहुचन हो तो द्वितीय बहुवचन हो तो अच्छा और एक वचन को क्या होगा ते, ते, ते में को ते यसंत को ते मे एक वचन को द्विवचन हो तो बहुवचन होता तो किसके ते में ष्ट में? में चतुर्थी में षठ में नहीं ष्टी में या चतुर्थ में द्वितीया में नहीं त्वामौ द्वितीया त्वाऊ द्वितिया में या और मा त्वा और क्या है त्वा और मा अगर औ द्विवचन में त्वा मा ओ वृद्धि त्वा मऊ क्या बनेगा तवा मऊ कहाँ का रूप प्रथमा द्विवचन उसका भ्या क्या बनेगा क्या बनेगा या मा भ्याम या मऊ द्वितीया द्वितिया में द्वितीय के वचना ता माति आदेश तो पढ़ो द्वितीय द्वितीय क्वचन यद को क्या आदेश होगा तो और द्वितीय क्वचन अष्म को माँ कहाँ होगा षष्ठी या चतुर्थी या में द्वितीय में एक वचन या द्विवचन में द्विवचन क्या होगा दिवोचनी क्या होगा दिवोचनी पहले जो आदेश है वह ना रह जाएगा बहुवचनी क्या आदेश होगा और एक वचने क्या न होगा हैं? माँ एकवचनी किस विभूति में और चतुर्थी षी एक वोचनी क्या होगा में हाँ इसको ध्यान देना द्वितीय एकवचनी क्या होगा तो माँ चतुर्थी एक वी क्या होगा ष्ठी उपचनी क्या होगा और बहुवचनी क्या होगा चतुर्थी या ष्ठी या द्वितीय में तीनों में आ क्या होगा कौन सी विभति में तीनों में द्विवचनी क्या बनेगा अभी वाम जो पहले था इसमद अष्मी चतुर्थी द्वितीय और वाम आदेश ये सामान्य उत्सर्ग ये वाम नाव कहाँ कहाँ रहेगा आदेश होगा बताओ किस किस विभूति में सूत्र लगेगा थे थे। एक वचन या दिवोचन में दिवोचन में एक वचन नहीं लगेगा बहुवचन में दा ये प्राप्त तथा तीनों में किंतु बहुवचन के लिए सूत्र क्या है उसका अपवाद बहुवचन से वचन और एक एक सूत्र बहुवचन के लिए अपवाद है। एक वन के लिए अपवाद कितने सूत्र दो सूत्र ष्ठी चतुर्थी के लिए क्या सूत्र पे मयावे एक वचन से और द्वितीय विहोति के लिए तो आमोदे तो एक वचन के लिए इस सूत्र का अपवाद कितना हुआ दो सूत्र किस सूत्र का अपवाद इसमें दसव दोष्ठी चतुर्दय उसका अपवाद द्विवचन में कौन सा सूत्र द्विवचन में अपवाद होगा द्विवचन में अपवाद कोई नहीं बहुवचन में अपवाद कौन होगा बस नहीं और एक वचन अपवाद कितने सूत्र है दोष्ठी विहोति क्या है तेमया वेकवचनुष्य और द्वितीय में और चतुर्थी में तेमया वेकवचन सीय अभी वाम नाव आदेश कहाँ कहाँ रहेगा अभी द्विवचन में कौन सी भी होती द्वितीय चतुर्थी ष्ठी द्विवचन में क्या होगा वाम और नव षष्ठी एक वचन में क्या बनेगा ते में और चतुर्थी एक वचन में क्या बनेगा द्वितीयचन क्या बनेगा तो आम और द्वितिया बहुचन क्या बनेगा बस चतुर्थी बहुचन में ष्ठी बहुचन में आ दिवचन में सब क्या बनेगा अच्छा एक बताओ जो षी चतुर्थी द्वितीया तीनों में बनता है दिवचन में या बहुचन या एक चन में बहुचन नहीं बहुचन भी बराबर है दिवचन बहुबरा बहुचन क्या बनेगा बस न द्विओंण में वाम नौ बराबर हो गया और एकोचर में भेद हो गया एकोचर में ष्ठी चतुर्थी में क्या बनेगा और षठी चतुर्थी में दे दे दे। बहुत द्वितीय में वाम नौ हाँ नेता बसा